युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार यह एक प्रधान बात है जिसे अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यकता है प्यारे भाइयों मैं तुम लोगों को यह बताए देता हूं कि यही बात भविष्य में हमें विशेष रूप से बार बार बतलानी और समझानी पड़ेगी क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं तुम लोगों से भी यही बात अच्छी तरह समझ लेने को कहता हूँ कि जो व्यक्ति दिन रात अपने को दीन हीन या अयोग्य समझे हुए बैठा रहेगा उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता वास्तव में अगर दिन रात वह अपने को दीन नीच एवं कुछ नहीं समझता है तो वह कुछ नहीं ही बन जाता है यदि तुम कहो कि मेरे अंदर शक्ति है तो तुम में शक्ति जाग उठेगी और यदि तुम सोचो कि मैं कुछ नहीं हूँ दिन रात यही सोचा करो तो तुम सचमुच ही कुछ नहीं हो जाओगे तुम्हें यह महान तत्व सदा स्मरण रखना चाहिए हम तो उसी सर्वशक्तिमान परमपिता पिता की संतान हैं उसी अनंत ब्रह्माग्नि की चिनगारियाँ हैं भला हम कुछ नहीं क्यों कर हो सकते हैं हम सब कुछ हैं हम सब कुछ कर सकते हैं और मनुष्य को सब कुछ करना ही होगा हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था इसी आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की उच्च से उच्चतर सीढ़ी पर चढ़ाया था और अब यदि हमारी अवनति हुई हो हम में दोष आया हो तो मैं तुमसे सच कहता हूँ जिस दिन हमारे पूर्वजों ने अपना यह आत्मविश्वास गंवाया उसी दिन से हमारी यह अवनति यह दुरावस्था आरंभ हो गई आत्मविश्वासहीनता का मतलब है ईश्वर में अविश्वास क्या तुम्हें विश्वास है कि वही अनंत मंगल में विधाता तुम्हारे भीतर से काम कर रहा है यदि तुम ऐसा विश्वास करो कि वही सर्वव्यापी अंतर्यामी प्रत्येक अणु परमाणु में तुम्हारे शरीर मन और आत्मा में ओतप्रोत है तो फिर क्या तुम कभी उत्साह से वंचित रह सकते हो मैं पानी का एक छोटा सा बुलबुला हो सकता हूँ और तुम एक पर्वताकार तरंग तो इससे क्या वह अनंत समुद्र जैसा तुम्हारे लिए वैसा ही मेरे लिए भी आश्रय है उस जीवन शक्ति और आध्यात्मिकता के असीम सागर पर जैसा तुम्हारा वैसा ही मेरा भी अधिकार है मेरे जन्म से ही तुम में जीवन होने से ही यह प्रमाणित हो रहा है कि तुम्हारे समान चाहे तुम पर्वताकार तरंग ही क्यों न हो न भी उसी अनंत जीवन अनंत शिव और अनंत शक्ति के साथ नित्य संयुक्त हूँ अतएव भाइयों तुम अपनी संतानों को उनके जन्म काल से ही इस महान जीवनप्रद उच्च और उदात्त तत्व की शिक्षा देना शुरू कर दो उन्हें अद्वैतवाद की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं तुम्हें चाहे द्वैतवाद की शिक्षा दो या जिस किसी वाद की जो भी तुम्हें रुचें परंतु हम पहले ही देख चुके हैं कि यही सर्वमान्य वाद भारत में सर्वत्र स्वीकृत है आत्मा की पूर्णता के इस अपूर्व सिद्धांत को सभी संप्रदाय वाले समान रूप से मानते हैं हमारे महान दार्शनिक कपिल महर्षि ने कहा है कि पवित्रता यदि आत्मा का स्वभाव न हो तो आत्मा बाद में कभी भी पवित्रता को प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि जो स्वभावतः पूर्ण नहीं है वह यदि किसी प्रकार पूर्णता पा भी ले तो वह पूर्णता उसमें स्थिर भाव से नहीं रह सकती वह उससे पुनः चली जाएगी यदि अपवित्रता ही मनुष्य का स्वभाव हो तो भले ही वह कुछ समय के लिए पवित्रता प्राप्त कर ले पर वह सदा के लिए पवित्र ही अपवित्र बन, ही बना रहेगा कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब वह पवित्रता धूल जाएगी दूर हो जाएगी और फिर वही पुरानी स्वाभाविक अपवित्रता अपना सिक्का जमा लेगी अतव हमारे सभी दार्शनिक कहते हैं कि पवित्रता ही हमारा स्वभाव है अपवित्रता नहीं पूर्णता ही हमारा स्वभाव है अपूर्णता नहीं इस बात को तुम सदा स्मरण रखो उस महर्षि के सुंदर दृष्टांत का सदा स्मरण रखो जो शरीर त्याग करते समय अपने मन से अपने किए हुए उत्कृष्ट कार्यों और उच्च विचारों का स्मरण करने के लिए कहते हैं ओम क्र तो स्मर कृतम स्मर क्र तो स्मर कृतम स्मर इस उपनिषद देखो उन्होंने अपने मन से अपने दोषों और दुर्बलताओं की याद करने के लिए नहीं कहा है यह सच है कि मनुष्य में दोष है दुर्बलताएं हैं पर तुम सर्वदा अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करो बस यही इन दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने का अमोक उपाय है